नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का खास हमारे विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं हम लोग करियर ऑप्शन प्रोग्राम में किसी विशेष टेट के बारे में या किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर बातें करते हैं सब्जेक्ट को लेकर बातें करते हैं तो टेक्निकल बातें लेकर भी बातें करते हैं तो आइए आज के इस एपिसोड में हम लोग हमारे साथ आज के करियर ऑप्शन को सजाने के लिए विजय भारद्वाज जी आए हुए हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे और लैब टेक्नीशियन का विशेष रूप से काम संभालते हैं काफी समय से और इसमें कैसे हम लोग अपना करियर कर सकते हैं कहाँ से हम इसको शुरू कर सकते हैं वो सारी बातें उनसे करेंगे तो आप सभी की तरफ से विजय भरद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम विजय भारद्वाज है जी जी दिल्ली देहात में रहता हूं और वैसे पिछले पैंतीस साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री विभाग के अंदर प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम कर रहा हूं। हमारे यहाँ बी हमारे सी एम एस अच्छा एम फील्ड डॉक्टरेट सब होती है इस सब्जेक्ट में और करीब करीब हम कह सकते हैं कि 60 से छह सत्तर हजार बच्चे पैंतीस साल में हमारे यहाँ से गुजरे है अच्छा <laughs> और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत तरक् को छुआ है टीचिंग जॉब में भी गए हैं लैब में भी गए हैं रिसर्च में भी गए हैं, विशेषकर जो हमारे हॉस्पिटल है पैथलाइ वगैरह जो आजकल बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहे हैं दिल्ली में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नहीं। उसमें रेन बैक्सी अपोलो गुरु नानक लेडीरविन इन जीवी पंथ और बहुत प्राइवेट सेक्टर आजकल नर्सिंग होम और हॉस्पिटल्स हैं जी जी जी तो ये नहीं है कि बच्चे खाली सरकारी जॉब में प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है बहुत ऑप्शन है बच्चों के पास अच्छा और ये दसवीं के बाद भी है और ट्वेल्थ के बाद भी है बीएससी के बाद भी है अच्छा इसकी स्टेज अच्छा। है लेबोरेटरी के कोर्स की अपनी अपनी स्टेज है अच्छा अपने अपने अलग अलग हाँ, स्टेजेस हैं और इसमें सरकारी सेक्टर में भी इसके संस्थान है दिल्ली में अच्छा और राज्यों में भी है कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज के अपने हैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अपने हैं और आजकल क्योंकि बहुत अवेयरनेस है लेकर तो लैब में बहुत स्कोप है छोटी से भी छोटी अगर कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले डॉक्टर टेस्टिंग की बात करता है क्योंकि सारा जो मेडिकल साइंस है वो टेस्ट पे है तो उसमें एम आर आई हो बहुत नई नई चीजें आई है और उसका बहुत लाभ भी है लोगों को हाँ उसमें बेनिफिट्स भी ता बहुत है बहुत लाभ है तो इसमें दोनों बात है आदमी अच्छा कमा भी सकता है मानवता की भी सेवा कर सकता है हुँ, हुँ, समाज हुँ। का भला भी कर सकता है हाँ। हाँ। अच्छा विजय जी मैं चाहूंगा कि आपके बारे में जैसे आपके परिवार में कौन कौन है आप इस फील्ड में कैसे आए थोड़ा सा वो बताइए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था हमारे बड़े भाई साहब ने डीयू से पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो सिस्टर ने किया तो दिल्ली विश्वविद्यालय से एक जुड़ाव है हम्म हम्म हम्म एक सेंटिमेंटल जुड़ाव रिलेशन हमारा है डीयू में अच्छा अच्छा हमारे भाई साहब ने जब करोड़ीमल कॉलेज में दाखला लिया 73 74 सेवनटी फोर में तो दिल्ली का जो इंटीरियर बेल्ट रूरल बेल्ट है जिसको उसमें कॉलेज का जाने का मतलब होता था कि ये तो खराबी के रास्ते पिछला गया कॉलेज में गया तो खराब हो जाएगा पढ़े लिखा गए नहीं यूरो हो जाएगा कपड़े पहनने सीख लेगा और बस गांव के मतलब का नहीं रहेगा लेकिन उन किदियों को उन पुराने ख्याला को हमारे भाई साहब ने तोड़ा उनको याद है कि जब वो क्रोडीमल में जाते हैं तो हमारे पिताजी को करोड़ी कहने लगे लोग में पढ़ता है और उसने क्योंकि पहले कई बच्चे दाखिला लिया लेकिन पहले साल में घर बैठ गए लेकिन उन्हें पहले अटेम्प्ट में पूरी हाँ। ग्रेजुएशन की हुँ हुँ। और उस वक़्त उनके साथी रजत शर्मा अरुण जेटली और सुषमा स्वराज तो नहीं हंसराज सेठी पूर्णिमा सेठी ये पुष्पा भारद्वाज जो बहुत कामयाब रहे अपने अपने क्षेत्रों में जैसे शिक्षा से संबंधित था संचार का था पत्रकारिता का था इन लोगों ने बड़ा नाम कमाया क्योंकि इनका कमिटमेंट था वहां से जो अट्रैक्शन हुआ उसमें आिस्ता आहिस्ता हम फिर एट्टी फोर में डीयू की सर्विस में आया और फिर हमने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यूनियन के बैनर नीचे करीब में पांच छह साल डीयू का जनरल सेक्रेटरी भी रहा नॉन टीचिंग का फिर जो हमारे यहाँ दिल्ली कॉलेज कॉले कॉले कॉले लेबोरेटरी स्टाफ एसोसिएशन है अच्छा। जो खाली टेक्निकल इशू देखती है डीयू में करीब चार और पांच के करीब उसमें सदस्य हैं उनके लिए हमने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के मातहात जितने स्केल थे जितनी फैसिलिटीज थी वो एम्प्लाई के लिए लड़े और एक प्रोफेसर में नाम कमेटी के तहत तो उनको सुविधा मिली उससे लैब के प्रति स्टूडेंट का क्रेज बढ़ा है अच्छा अच्छा और अब तो बीएससी तब तब तो तीन ग्रुप में बीएससी थी एक ग्रुप बी ग्रुप या तो आप बीएससी जनरल कर लीजिए या बी जूलॉजी बोर्ड ऑनर्स कर लीजिए फिजिक्स ऑनर्स कर लीजिए केमिस्ट्री कर लीजिए अब तो बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में भी अगर हम देखें तो इतने साइंस में तरक्की की है कि बच्चों के सामने बहुत स्कोप है आज आर्ट तो खाली लिटरेचर का कोर्स बनकर रह गया है लेकिन बीबीए बी सी ए के इतने स्कोप हैं मल्टीनेशनल आ गए इन चीजों को और भी ज्यादा लाभ दिया है बच्चों के करियर को काफी सिक्योर किया है जिनको दोराए ने विजय जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपने बताए हैं और जैसे कि आज के समय में मल्टी टैलेंट है बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं छोटे बड़े सभी कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें आप अच्छी तरह से करते हो तो आपको करियर बनाने में या आप अपना जीवन यापन करने में बहुत ही आसानी हो सकती है जैसे कि अभी टेक्निकली जो बातें हो रही है लैब टेक्नीशियन की जो बातें हो रही हैं या फिर लैबोरेटरी से जुड़ी हुई जो बातें हैं आजकल जैसे आपने कहा कि हेल्थ कॉन्शियस बहुत है लोग हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें ही बहुत ही पॉपुलर है और उसमें आप अपना अच्छा कमा भी सकते हैं अच्छा समाज सेवा भी कर सकते हैं तो दोनों बातें आ जाती है हमारे पास में तो मैं चाहूंगा कि जैसे अठवीं नौवीं दसवीं दसवीं के बाद कौन सी चीजें वो कर सकते हैं दसवीं के बाद मेडिकल लेबोरेटरी का है किसी बड़े संस्थान में एनिस्थिया का है जैसे फिजियोथेरेपी है ये ऑर्थो से संबंधित बहुत है न्यूरो से संबंधित बहुत है बहुत सारे कोर्स हैं में बच्चा जा सकता है अच्छा दसवीं के बेस पे तो उसको बहुत इनिशियल स्टेज पे जॉब मिलता है लेकिन अगर ट्वेल्थ विद साइंस करता है हुँ, हुँ, बी ग्रुप मेडिकल लाइन में और वैसे ए भी फिजिक्स मैथ का भी बहुत स्कोप है क्योंकि वो काफी बड़े इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर सकता है आजकल ऐसी नई नई टेक्निक आई है कि पुराने लोग तो उनको टैकल ही नहीं कर सकते हम्म मैं लेब टेक्निशियन को और डॉक्टर के समकक्ष मानता हूँ <laughs> उसकी रिपोर्ट पे ही डॉक्टर पूरा ट्रीटमेंट करता है और कंपैरेटिवली कई लेबोरेटरीज को तो इतनी मान्यता है जी जी जी। कि भारत वर्ष में उनके टेस्ट को ही ऑथेंटिक मानते हैं ये बच्चों का टैलेंट सही बात है जहां से ट्रेनिंग पाते हैं और जिस कमिटमेंट के साथ अपना काम करते हैं उनका टैलेंट इसलिए अब डायटीशियन का जैसे आप देखिए आज हमारा कृषि प्रधान देश है खाने के मामले में आज भी हम लोग अवेडेड नहीं है जो मिल गया जैसे <laughs> मिल गया लेकिन जो हमारी डाइटिसियन बिटिया है जो बीएससी के बाद भी कोर्स है एमएससी के बाद भी है उसमें हेल्थ डाइट चार्ट बना के देते हैं पेशेंट हाँ। का भी और सामान्य का भी जी जी लेकिन अभी भी मानसिकता ये कि डाइटिसियन हॉस्पिटल में काम करती हूँ <laughs> जैसे जिम आया है आज जगे जगे। आ, हा, हा। जिम को ऑपरेट करने वाले भी तो यही बच्चे हैं सही बात बस है। वो वो ठीक ठाक के लिए है वो बीमार के लिए है हमारी मेरे पास डायटीशियन का कोर्स है करीब चालीस सीट हमारे यहाँ है अच्छा अच्छा और डीयू में और लेडीन कॉलेज और इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक दो ऐसे कॉलेज है लड़कियों के लिए पर्टिकुलर जिसमें डायटिशियन के कोर्स का बहुत महत्व कैंपस प्लेसमेंट अच्छा अच्छा अच्छा पहले तो सोचते सोच रहे थे सफदनजंगलिया मेडिकल रामन लोलिया लो जीवी पंत इन में जायेंगे दीनदयाल में जाएंगे, जाएंगे एम्स में जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है अब उनको प्राइवेट सेक्टर में जा हैं। फैसिलिटी है, उनके काम की मान्यता है तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आम आदमी बिल्कुल अनभिज्ञ रहा लेकिन अब इसमें आई का युग है या बच्चों का ऐसे बच्चे एमबीसीएस भी है और आप जैसे लोगों के माध्यम से बहुत ही एजुकेशन को लेकर जो भ्रांतियां थी वो भी दूर हुई है और जैसे आप लोगों की संस्थाएं काम कर रही है उसका भी बड़ा बेनिफिट है क्षेत्र में क्योंकि लोग जो धर्म से आदमी जुड़ता है उसके अंदर दया धर्म भाव जगता है और जब दया होगी तो मामूली है किसी भी पेसहारा और असह्य आदमी को जरूर सहयोग करेगा तो उसमें मेडिकल को बहुत बड़ी प्राथमिकता सही बात है चलिए विजय भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफी जो है आ, मेडिकल से जुड़ी हुई जो संबंधित शॉर्ट टर्म कोर्सेस है बहुत ही मिनिमम जो है एजुकेशन के बाद भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं दसवीं के बाद भी आप जो है एक लेबोरेटरी का जो कोर्सेस होते हैं उसको आप कर सकते हैं किसी बड़ी संस्थान से जाते हैं तो वहां पर अलग अलग चीजें आपको मिलती है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर ट्वेल्थ साइंस आप कर लेते हो तो आपके लिए अहोभाग्य यानी आपके लिए बहुत सारे दरवाजे और खुल जाते हैं और फिर अगर बीएससी कर लेते हो तो और भी दरवाजे आपके खुल जाते हैं लेकिन हो सकता है कि कई बार हमारे ट्राइबल एरिया में लोग रहते हैं आदिवासी बच्चे हैं और उनके माता पिता इतना सक्षम नहीं होता उन्हें आगे पढ़ाने के लिए तो फिर भी आप अगर ट्वेल्थ साइंस कर लेते हो तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होता है जिससे आपका आजीविका बहुत ही अच्छी तरह से चल सकता है और साथ ही साथ आप इसमें अगर माहिर बनते हो जैसे विजय जी ने बताया कि कुछ कुछ ऐसे लैब्स है जिसका नाम चलता है तो ऐसी जगह पे भी अगर आप कोर्सेज कर लेते हो और उनका एटंट मना फ्रेंचाइजी भी लेते हो तो भी आपके लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ चीजें हैं इसमें जिसमें आपको बहुत सारा करियर का अलग अलग ऑप्शन है तो इसमें देखिए आप एक बार अगर गूगल में सर्च करेंगे तो और भी चीजें आपको गहराई से पता चलेगा और कहा आप कर सकते हैं राजस्थान है स्टेट में या फिर दिल्ली जाके करना हो कहीं भी कर सकते हैं लेकिन करना जरूरी है करने के बाद आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी विषय को लेकर और बातें करते हैं विजय जी से लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रीड मद सुनते रहो मस्कर रहो देख समा है सुहाना बीर दिल पे चला गे हाँ, जरा झुक जना गे मत तना देख समा है सुहाना समीर दिल पे चला गे हाँ जरा सुख जना पिगा है मस्ताना <स्थारी> कोई देख न छीलियां मलमल के दिल कैसे बने न जीवाना क्षम करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। आ, कोई देखे नशीली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना क्षम करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे ओ, ओ, निगाहें मस्ताना ख समा है सुहाना तीर दिल से जला के हाँ जरा झुक जाना तो निगाहें मस्ताना। दामन बचाना मेरे हाथों से हर माँ के गले जाना जले चाच सितारे जिन बातों से सुन जा वही अफसाना दामन बचाना मेरे हाथों से हर माँ के गले ऐसी लग जाना जले सितारे जिन बातों से सुन जा वही गहे मत ताना देख समा है तीर दिल से चला के ना तो गहे मत ताना बसकी के दियों को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत का लब न माने दे यही प्यार का जमाना बसकी के दियो को बुझ जाने दे लहरा के न रुक रुक जाना चाहत कलबुक न माने दे यही प्यार का है जमाना खुशो तो ओ निगाहें मच ताना देख समा है सुहाना दिल पे चला गेंगे हाँ जरा जाना जना तो खुशो निगाहे मचाना नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 प्वाइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और काफी अच्छी बातें हो रही हैं करियर इन लैब टेक्नीशियन के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं साइंस मेडिकल साइंस की जो आ, अलग जो स्ट्रीम है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम से हट के आ, जैसे टेक्नीशियन की बात है या फिर डाइटिशियन की बातें हैं है। और फिजियोथेरेपी की बातें हैं ये सारे ऑप्शनल चीजें हैं जो आप मेडिकल संबंधित होती हैं लेकिन इसमें आप कर सकते हैं और आज समय ऐसा आ गया कि हेल्थ अवेयरनेस की वजह से ये सारी चीजें जो है बहुत इम्पोर्टेंट तो माने जाते हैं और हॉस्पिटल से जुड़कर हॉस्पिटल से जुड़कर आप इन चीजों को कर सकते हैं और काफी जो है इसमें आपका करियर अच्छा बन सकता है तो अभी विजय जी मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे लैब टेक्नीशियन का काम आप काफी समय से कर रहे हो इसमें व्यक्ति का या विद्यार्थी का रूचि किस टाइप का होना चाहिए या फिर किस तरह के स्किल्स उसके अंदर होना चाहिए जो इसमें माहिर बन सकता है बात आपकी सही है इसके लिए ये नेचुरल टैलेंट है कि आपका आपकी हॉबी क्या है आपके दिमाग में किस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट है और उसमें आपका सराउंडिंगस भी काम करता है आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी काम करती है सोशल कस्टम भी जी सामाजिक परिप्रेक्ष क्या है बहुत सारी चीजें हैं लेकिन नॉर्मली दसवीं के बाद जब बच्चा इलेवंथ और ट्वेल्थ में एक स्टीम पाता है पे आता है तो वो मेंटली प्रिपेर होता है मानसिक तौर तो पर करीब करीब तैयार होता है कि मुझको किस स्ट्रीम में जाना है तो वहाँ बस ये एक अच्छे टीचर का लगा लीजिए अच्छे इंस्ट्रेक्टर का लगा लीजिए पेरेंट्स का लगा लीजिए या जो एन के लोग हैं जो आप जैसे लोग हैं वो थोड़ा सा उसके नेचुरल टैलेंट को अगर डेवलप करने की कोशिश करेंगे और डीपली जाएंगे तो ये महसूस करेंगे कि इसमें ये प्रतिभा है हम्म हम्म हम्म जैसे आचार्य द्रोण को संदीपन को याद करते हैं जिसने कृष्ण अर्जुन भीम को बनाया हम्म हम्म तो उन्होंने अक्षर ज्ञान के अलावा उनका जो प्राकृतिक गुण था उसको विकसित किया ये बहुत बड़ी बात है <laughs> उसके लिए तो उसका एटमोस्फियर बहुत कम का उसके शौक को थोड़ा डेवलप करें उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करे उसको सुविधाएं दी जाए उसको वातावरण दिया जाए उसको पूरी नॉलेज दी जाए क्योंकि जो अल्पायु है उसकी उतनी बुद्धि होती नहीं उसके लिए सराउंडिंग्स का बॉल रहा हो उसमें बच्चा फिर अच्छा कर सकता है जी जी। उसको अप्रिसिएट करें उसको प्रोत्साहित करें उसको आगे बढ़ने का मौका दें तो उसमें उसका कमिटमेंट बन सकता है अच्छा ये कितने समय का कोर्स है ड्यूरेशन क्या क्या है इसमें इसकी डूरेशन अलग अलग है हाँ, कैसे? जैसे ट्वेल्थ के बाद आप करोगे तो दो साल का है हाँ। फिर इसमें डिग्री कोर्स भी है अच्छा अच्छा इसमें चार साल का भी है नहीं, नहीं। ये अलग अलग है ये तो जितने हमारे सिलेबस है उस पर निर्भर करता है अच्छा किसी में बी है इस कोर्स में कहीं डिप्लोमा है कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन है अच्छा अच्छा फिर इंटर्नशिप का बहुत बड़ा रोल है कि आपने डिप्लोमा डिग्री के बाद किस बड़े संस्थान में जहाँ बहुत बड़ी सुविधाएं है और किन बड़े लोगों के साथ काम किया उसका बहुत बड़ा मामला अच्छा अच्छा और वो बहुत काम करता है तो इसमें करीब करीब तीन, तीन आप मान के चलिए तो इंट्रोडक्शन छह महीने का भी है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन इतने बड़े कोर्स में छह महीने तो इंट्रोडक्शन है समझो उसमें डीपली जाने के लिए कम से कम दो साल तीन साल चार साल इतना चारूर होना चाहिए हुँ, हुँ, हुँ, ये जरूरी है तभी उसके टैलेंट का भी पता लगेगा और उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी ये इसके दो तीन ड्यूरेशन है जी जी ट्वेल्थ साइंस के बाद आप दो साल तीन दो साल, साल चार साल कम से साल, कम आप अगर स्पेंड करते हैं तो एक अच्छा आप जो है अपना करियर बनाने में आपको आसानी भी होगा और बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे चलिए विजय जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे इसमें बहुत सारे लोग होंगे बहुत सारे लोगों ने कमाई की होगी बहुत सारे लोगों ने करियर बनाया होगा इस फील्ड में लैब टेक्नीशियन के इस कोर्सेज में डिप्लोमा डिग्री करके तो कुछ ऐसे नामचिन चीजें या कुछ ऐसे पहचान बताइए जिन, जिन लोगों ने अच्छा काम किया इसमें और अच्छा नाम कमाया है डॉक्टर इकबाल मलिक है राज्यपाल है आजकल कश्मीर की उनकी धर्मपत्नी अच्छा जी जुलॉजी में बहुत बड़ा नाम कमाया डॉक्टर कृष्णा वट के की प्रोफेसर बहुत बड़ा नाम कमाया डॉक्टर निशा नागपाल है डॉक्टर संदीप शर्मा है डॉक्टर गुलेरिया है ये सब रिसर्च के निकले हुए लोग हैं हम्म हम्म कोई एक डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट बनता है कोई रिसर्चर है बहुत बड़ा तो उस समय इन बच्चों का बहुत बड़ा रोख है रैन वेक्सी वाले ने कितनी बड़ी लैब डेवलप की है पैथ लाल पैथ को देखिए आप पूरा इंटरनेशनल फेम है तो ये वो लोग हैं जो माइलस्टोन हैं है जो इस फील्ड में माइलस्टोन स्टोन है मील के पत्थर है जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं इनकी बहुत सारी किताबें भी हैं इनकी सेमिनार भी होती है ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं और ऐसा नहीं है ये इंटीरियर में भी आने के लिए तैयार है क्योंकि लोगों के मन में ये देश के लिए बहुत कुछ है ये देश के बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई आज जब शहर का बच्चा इसलिए आगे जाता है तो दूर दराज के बच्चे भी उस माध्यम से आगे बढ़े ये चार पांच ऐसे तो हैं जिनका मैंने जिक्र किया जिनसे प्रेरणा मिलती है और जिन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस समय ये सोच रहे होंगे लैब टेक्नीशियन में अपने को जाना है आगे बढ़ना है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे क्या फीस स्ट्रक्चर हो सकता है कैसे थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर में क्या चीजें हैं और प्राइवेट सेक्टर में क्या गवर्नमेंट सेक्टर में क्या चीजें हैं प्राइवेट सेक्टर में क्या चीजें हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है अच्छा सीट लिमिटेड है और आज कल क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी है <laughs> तो भीड़ तो है लेकिन फिर भी जिसमें कैलिवर है उसको कोई नहीं रोक सकता सही बात है प्राइवेट सेक्टर में महंगा भी है हुँ हुँ और फैमिली बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल है अच्छा अच्छा खासकर इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है इंस्टीट्यूट की कितनी मान्यता है स्टेट गवर्नमेंट का है सेंट्रल गवर्नमेंट का है या बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है कोई हुँ. या कोई बहुत बड़ा लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हुँ. तो उससे उसके जॉब पे और उसके काम पे दोनों में फर्क पड़ता है, है. हु. जैसे आज इंजीनियर का मामला है आप देखिए सरकार में दो सीट निकलती है चार निकलती है पांच निकलती है लेकिन वही बच्चा मल्टीनेशनल में एक एक करोड़ दो दो करोड़ के पैकेज में और सरकार में तो ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी तीन चार लाख में जाके से जाता है <laughs> तो ये जो सेक्टर हमारा है का इसमें भी फेम का बड़ा रोल है अच्छा अच्छा सरकार के पास जरूर है लेकिन सरकार के पास ऑप्शन बहुत कम है इसीलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत फैल गया अच्छा अच्छा अच्छा अब देखो ना हेल्थ सेंटर आप बहुत बड़े कस्बे में एक होगा हॉस्पिटल एक होगा लेकिन नर्सिंग हो आपको पचास में हम्म, हालांकि वो रिकमेंडेशन ऑथोरिटी का काम करते हैं आजकल लोकल बेल्ट पे हम्म हम्म लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर में स्कोप ज्यादा है सरकार कोशिश कर रही है अब जैसे ऑल मेडिकल आपके तीन चार थे अब दस पंद्रह हो गए और ये सरकार भी उसको बढ़ाने पर लगी है तो आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि सरकार में भी इसका बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के पैरल बच्चों को मौका मिलेगा और जब बच्चे बढ़ जाएंगे तो सरकार को सुननी पड़ेगी क्योंकि आजकल हेल्थ को लेकर कोई भी आदमी नॉन सीरियस नहीं है हर आदमी गंभीर है इसलिए आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे इस क्षेत्र में आएंगे निश्चित तौर पर उनका भविष्य अच्छा है पैसे के लिहाज से भी और समाज सेवा के लिहाज से चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि हम लोग तो थोड़ा सा हटके मेन स्ट्रीम से हटके जो चीजें हो रही है उसके बारे में बताने की कोशिश की लैब टेक्नीशियन के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दी है विजय भारद्वाजी ने और आशा कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट इन चीजों में है या नहीं है अगर आप जाना चाहते हैं तब भी आपका वेलकम है और इसमें अलग अलग जैसे कि दो साल तीन साल चार साल जितना आपका कैपेसिटी है जितना आप अच्छा कर सकते हैं वही से आपका जो है करियर बन सकता है तो आपके ऊपर है कि आप कितना इसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो उसका इध द लिमिट है हर जगह पे जो है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो आप कहीं भी जा सकते हैं देखिए आपके इंटरेस्ट लेवल पे हैं कितना आप इंटरेस्ट रखते हैं इन चीजों में तो चलिए जाते जाते मैं कहूंगा भरतवाज जी से कि भाई हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को शुभकामना या कुछ गुड विशेष के रूप में क्या बताना चाहेंगे <laughs> मैं चाहूंगा कि जिनका आगे भविष्य बनना है वो टेक्नीशियन के रूप में हो डॉक्टर के रूप में हो या किसी भी फील्ड में हो मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बच्चे अपने बड़ों से प्रेरणा लेंगे समाज के जो हालात है उसको भी देखेंगे और कमाई के अलावा देश भावना से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य सुखद होगा मैं इस आशा के साथ उनका विषय की बहुत उज्वलो <laughs> विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी जानकारी दी और खास और खास हमारे विद्यार्थी मित्रों को जो ट्राइबल बेल्ट में आदिवासी बेल्ट में रहते हैं कई बार शिक्षा के क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं कर पाते तो ऑप्शन में जो टेक्निकल चीजें है लैब टेक्नीशियन की बातें हमने आज की ताकि उन्हें पता चले कि मेडिकल फील्ड में ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप आ, कम पढ़ के भी आप अच्छा कर सकते हैं तो 12वीं साइंस तक आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारे नए दरवाजे खुल जाते हैं जो आपके लिए अच्छा है तो इसी आशा के साथ इसी शुभकामना के साथ आप अपना करियर बहुत अच्छा करें यही हम शुभकामना के साथ आप सभी से चाहेंगे कि आप अच्छा करें अपना करियर अपना और परिवार का नाम रोशन करें इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और विजय भारद्वाज जी को दीजिए इजाजत सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो नमस्ते आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक गगन के तले जहाँ हम भी हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू न हो बस प्यार ही प्यार फले एक फैसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा कसवे राजे सूरज की पहली किरण से आशा कसवे राज गे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर भागे कभी धूप खिले कभी छाव मिले लंबी सी गगद न खले जहाँ हम भिन्न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले एक तरह से गगन के तले जहा दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए लहराए जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहां रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेश नाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का पसंद सपनों में पली हसती हो कली जहाँ शाम सुहानी धले जहाँ न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सपन के ऐसे जहा जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो हम जाके वहाँ खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं वैर न हो कोई भैर न हो सब मिलके के यूँ चल चले जहाँ भम न हो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 एक ऐसे गगन के चले एक ऐसे गगन के चले